मंत्र हो गया था तृतीय मंत्र चलेगा यद्यवभा सर्वलाभात परम तल्लाय प्रवचना उपाय बाहुल कर्तव्य प्राप्त इदम उच्यते सर्वभा आत्मलाभ पर आत्मन लाभ आत्मा की प्राप्ति ज्ञान से प्राप्त की प्राप्ति अप्राप्ति ब्रह्म निवृत्त होने से आत्मलाभ हुआ यही परम है सबसे श्रेष्ठ सर्वलाभार्थ जितने लाभ है जो कुछ प्राप्ति है जितने लाभ सबसे बढ़कर के श्रेष्ठ है आत्मलाभ जितने भी प्राप्त होने पर भी तृष्णा निवृत्ति नहीं होती है और चाहिए और चाहिए और चाहिए जितने भी प्राप्त हो वो अज्ञान में जिस प्रकार अभी आकाश कितने बड़ा है कितने बड़ा है अनंत कह करके कहेंगे अंत नहीं है अंत नहीं इसी प्रकार जितने प्राप्त हो जाए तो कामना का अंत नहीं है और चाहे और चाहे समाप्त नहीं होगा जितना आगे जाता हो, है आकाश चलता रहेगा जो सपना का से मिथ्या समझ ले आकाश तो समाप्त हो गया ठीक है नहीं तो इसे मापते आगे बढ़ते जाए बढ़ते या समाप्त नहीं होगा परम है आत्मलाभ इसलिए सपन से जग गए तो सपना प्रपंच समाप्त हो गया सब मिल गया तो कुछ नहीं नहीं तो इसे सपन में चलते रहे चलते रहे समाप्त नहीं होगा इसी जागृत में भी आत्मा प्राप्ति हो गई तो और कुछ प्राप्ति वस्तु नहीं रही आत्मा क्षत्र तो कुछ नहीं है कुछ प्राप्त करने की बाकी है तो अभी सर्व की सर्व प्राप्ति नहीं हुई और कुछ बाकी रह गया किंतु आत्मलाभ होने पर और कुछ बाकी नहीं रहा इसलिए परम है से, सबसे श्रेष्ठ बस आत्मलाभ हो गया तो और कुछ प्राप्य नहीं रहा किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं है फिर संतुष्ट हो जाता है कृतकृत्य हो जाता है उसके बिना जितने प्राप्त होने पर भी संतुष्ट नहीं होता है कृतकृत नहीं होता है श्रेष्ठ है आत्मलाभ आत्मज्ञान हो गया तो सब कुछ मिल गया इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए तो लाभाय प्रवचनादय उपाय बाहुल्य ने कर्तव्य प्रवचनेध्ययन वेद्ययन अध्यापन आदि बहुत करना है वेद अध्ययन अध्यापन कर्मादि बहुत कुछ करना चाहिए सब इसलिए प्राप्त कहते हैं नयमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुनाशु तमेव वृणते तेनावुते तनु स्वाम अयमात्मा प्रवचन न लभ्य अध्यान, प्रवचन आदि से शास्त्र अध्ययन वेद अध्ययन है यहाँ प्रवचन का है कथा प्रवचन नहीं वेद शास्त्र अध्ययन अध्ययन बड़ा साधन है हे तमेत वेदावचन न ब्राह्मणा विविधी सी यज्ञ दान न तपसा तो वेद अध्ययन वेदावचन अनुवचन अनुकात पश्चात वचनम गुरु उच्चारण के पश्चात अनुच्चारण ये वेद अध्ययन का है वेद जब अध्ययन करते हैं इसे उच्चारण अनुच्चारण करके शब्द ग्रहण करते है उसके बाद अर्थ ज्ञान होगा तो वेद शास्त्र का अध्ययन बहुत अध्ययन करते रहे इतने भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी ये नहीं है ये साधन है किंतु इतने मात्र से आत्मा की प्राप्ति हो नहीं है न मेधया मेधा है ग्रंथ और अर्थ धारण की शक्ति शब्द सुनने पर शब्द कंठस्थ हो जाए और अर्थ के भी निश्चय हो जाए अर्थ भी मन में रहे ग्रंथ कोई ग्रंथ शब्द तो याद कर देते अर्थ पता नहीं चलता है अथवा अर्थ समझिला दूसरी बार नहीं आता है कोई अर्थ तो समझ लेते शब्द कंठस्थ नहीं कर पाते और मेधातृत है तो शब्द भी कंठस्थ कर लेंगे अर्थ भी उपथित हो जाएगा तो ग्रंथ अर्थ धारणा शक्ति का नाम है मेधा ऐसे विलक्षण मेधा भी बहुत पुण्यकर्म का फल है सब के पास नहीं है तो ऐसे यदि ग्रंथ कंठस्थ हो गया अर्थ भी सौ उपस्थित हो गया तो भी इतने मात्र से आत्मा की प्राप्ति ये भी नहीं है ना मेधया तो फिर ग्रंथ अर्थ सब कंठस्थ हो जाने के बाद क्या करेंगे श्रवण करते रहो कहते ना बहुना श्रुते ना ना बहुना श्रुते ना खाली श्रवण ही करते रहे बहुत और कुछ को नहीं श्रवण के बाद मनन निधिहासन है वो नहीं करे खाली श्रवण ही करते रहे इतने से भी नहीं है और बहुनास्पति में बहुत श्रवण बहुत श्रवण क्या उपनिषद श्रवण तो मुख्य आवश्यक है उससे अतिरिक्त बहुत कुछ शवण है सारा जीवन कोई भी आकरण में लग जाएगा तो समाप्त नहीं कर पाएगा इतने व्याकरण क्या एक सिद्धांत कविदी में लघु कविदी में जितने सब सूत्र है धातु है रूप है संलिंग में सबका रूप आ जाए और सबका अर्थ भी उपस्थित हो जाए किसी धातु का कहते और उस धातु का आम कलाकार का रूप बोलो तुरंत बोलना चाहिए और वह कैसे रूप सिद्धि होती वो भी बताना चाहिए और अब्य सब प्रत्येक अर्थव्य उपस्थित होना चाहिए शब्द प्रातिपदिक अर्थ है प्रातिपेदिक कहते समय और सब विभूतिका रूप और प्रातिपेदिक सिद्धि कैसे वित्पत्ति ये सब ये पूरा उपस्थित करने के लिए बड़ा कठिन है न सिद्धांत का मंदिर तो और अधिक है उसके बाद और महाभार से टीका टिप्पणी से व्याकरण में शब्द इंदुशेखर प्रौढ़ परिभाष से इंदुशेखर कितने ग्रंथ है उसके जीवन सारा जीवन लगे तो भी समाप्त नहीं होगा और न्याय में तो लगना भी मुश्किल है <laughs> व्याकरण तो लग नहीं पाते तो भी कोई लग सकते न्याय में तो आगे बढ़ना ही मुश्किल है कितने ग्रंथ है और इतने कठिन है उसको सुन भी नहीं सकते कुछ भी नहीं समझे आए तो क्या सुनना है <गड़ी है> और बाकी मीमांसा या समुद्र है ये तो ब्रह्मसूत्र चार ही अध्याय में से चतुर्सूत्र केवल पढ़ते कोई कहीं चार ही अध्याय में से ब्रह्मसूत्र में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में से चार सूत्र पढ़ते सारा ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ पाते और जो आचार्य पढ़ते हैं वो भी सारे चार ही अध्यायन ही पढ़ते तृतीय अध्याय ही केवल भाष्य का ये कहीं नहीं ऐसा और मीमांसा है बारह अध्याय बार अध्याय अध्या के बाद भी समाप्त तो नहीं होता है और चार अध्याय शंकर सन कांड देवता कांड तो ये समुद्र जैसे उसको व्याकरण न्याय मीमांसा में तेने हो गया और तो बाकी दर्शन बहुत ही इसलिए बहुना सूत्य का अर्थ केवल उपनिषद विचार चाहिए अन्य ग्रंथ जीतने पढ़ने पर भी अयमात्मा न तो फिर कैसे प्राप्त होगा यम एव ऐस वृणुते तेनालभ्य यम व्रूणते जिस परमात्मा का वर्ण करता है तेन लभ्य में यब्द तत् शब्द का संबंध होता है यम व्रूणते तेन किंतु यहाँ भगवान भाष्कार कहेंगे यम परमात्मा न वृणते तेन का अर्थ करेंगे तेन वर्ण न स्वीकारे न जिस परमात्मा का यु चिंतन करता है जिस साधन के द्वारा वर्ण स्वीकार ब्रह्माकार वृत्ति वही वर्णन वही ब्रह्माकार वृत्ति से ही उसकी प्राप्ति होगी वर्णे न शिव कार्य ना उससे प्राप्त होता अन्य कोई साधन नहीं है केवल उसका वृत्ति चिंतन करते ही अज्ञान की निवृत्ति करने और प्राप्त करने का कोई नहीं है तो कैसी प्राप्ति होगी तस्से आत्मा स्वाम तनुम विवरणते आत्मा अपने तनु शरीर स्वरूप को विवृणते प्रकट कर लेता है आत्मा आत्मा प्रार्थना ही आत्मा प्राप्ति की इच्छा अ प्रार्थना अभिवर्ण परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रार्थना श्रवण मनन निधि ध्यान ई ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह इसे प्राप्ति होती है और कहीं अलग स्थान में है तो ये हम एवं वृण तेन परमात्मना साधक से अभिन परमात्मा परमात्मा ही साधक है साधक रूप से स्थित परमात्मा के द्वारा ही साधक रूप से स्थित परमात्मा यह परमात्मा स्वयं साधक रूप से स्थित है तेन क्योंकि जो चिंतन करता है अस्मि ब्रह्म यम वृणते परमात्मा नाम वर्ण करता स्वीकार करते अहमअस्मी करके तेन साधक न वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति से उसकी प्राप्ति वही ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलाना उससे प्राप्ति है अज्ञान आवरण की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है यद भाष्य में यो यमात्मा व्याख्या जो आत्मा का व्यापक अदृश्यम अवागमन यस्य लाभ परषार्थ जिसका लाभ परेष पुरुषार्थर्मा कामुक्ष मोक्ष है सबसे अंतिम लाभे उत्कृष्टलाभे नासो वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल प्रवचन न लभ्य प्रवचन का वेदशास्त्रोध्ययन बाहुल बहुत वेद शास्त्र का अध्ययन खाली करते रहे वेद वेद शास्त्र सब का अध्ययन करते रहे बहुत इतने मात्र से प्राप्त नहीं होगा प्रवचन है ना तथा ना मेधया मेधा ग्रंथार्थ धारण शक्तियाँ ग्रंथ अर्थ का धारण करने की शक्ति है शक्ति किसकी है ग्रंथ सुनते ही कंठस्थ तो हो जाएगा कम समय में और अर अर्थ भी हो जाए समझिला अर्थों को तो हमेशा रहेगा ग्रंथार्थ धारण शक्ति बड़े ये पुण्य का फल है परमात्मा की कृपा से उपासना से किस किस की अधिक होती है तो भी इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं ना न बहुना श्रुते ना भी भूय सा श्रवण है न बहुत श्रवण से नहीं है टीका में ना बहुनाश्रुते न श्रुते न तो है साधन बहुनाश्रुते क्या कहते हैं बहुनाश्रुत क्यों केवल श्रुते न कह सकते केवल श्रवण न नहीं होगा बहुना श्रुते न कहा उपनिषद विचार व्यतिरिक्त है ना उपनिषद विचार उपनिषद शास्त्र वेदांत शास्त्र है वह प्रमाण है उसका विचार करके ही प्राप्त होता है उससे अतिरिक्त बहुत शास्त्र श्रवण करेंगे प्राप्त नहीं होगा श्रवण ही विचार है उपनिषद का श्रवण उपनिषद विचार व्यतिरिक्त उपनिषद विचार उपनिषद श्रवण उससे अतिरिक्त बहुत शास्त्र पढ़े उससे प्राप्त नहीं होता है तो भाष्य में बहुनाश्रित्यन अर्थात ना भी भूयसा श्रवणे नू बहु, बहुना श्रुित बहुत श्रवण से उपनिषद को छोड़कर के अन्य बहुत श्रवण करते रहे नहीं केवल उपनिषद श्रवण श्रवण करके फिर आगे बताएंगे के नरलभ्यु उच्यते यम एव वृणुते येष साधक यम वृणुते किसको यम एव परमात्मा नमे ऐसा विद्वान वृणुते परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है साधक विद्वान अभी विद्वान इसलिए ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो विद्वान भाविन मृत्यु को लेकर तो के अथवाही विवेकी है, सब समझ करे कि उसको भी परमात्म एव ऐस परमात्मा के ही प्राप्ति करना चाहता है वृणुते कार्य प्राप्त यम वृणते परमात्म तेना लभ्य तेन, तेन का अर्थ क्या वरणेन तेन परमात्म नहीं यहाँ पर वृणुते तेन पर ऐसा नहीं है तेन वर्णक है ना है क्या का वर्ण स्वीकार प्रार्थना क्योंकि वर, का वृणुतकाथ प्राप्त वर्ण का प्राप्ति प्राप्ति से ऐसा परमात्मा लभ्य न साधना अन्य साधन से नहीं ये कवल परावर्णसे यं वृणुते तेना श्रुति कहती यम परमात्मा नृणुते तेन परमात्मा न चाहिए यत तत का नित्य संबंध होता है ठीक है में कहते तेन वर्णन कथम व्याख्यातम यम वृणुते तेन जिस परमात्मा की प्राप्ति इच्छा कर प्राप्त करना चाहता है तेन परमात्मा न कहना चाहिए तेन वर्णन कथम व्याख्यातम य तदर् भिन्नाथतम यब्द से जिसको कहते तत् शब्द से फिर उसको ही कथन करना चाहिए यह भिन्नार्थ तत्व तो कैसे व्याख्यान किया गया भाष्य में यत शब्द से परमात्मा और तेन का वर्णन है न यत तत्व तो भिन्नार्थ कैसे कहते हैं तो उसका उत्तर है साधन विवक्षा या प्रस्तुतवाद यह प्रश्न है किस साधन से प्राप्त होगा आत्मलाभ करना है तो किस साधन से मिलेगा ये प्रश्न है साधना प्राप्ति के लिए साधन की विवक्षा वक्त मिचा प्रारंभ हो किस साधन से परमात्मा की प्राप्ति होगी किस साधन से प्राप्ति का उत्तर होगा परमात्मा से परमात्मा कोई साधन है परमात्मा की प्राप्ति करनी किस साधन से साधन करने की विवक्षा है इसलिए वर्ण है न वर्ण ही साधन है इत्य अर्थम ब्रूम तो वर्ण क्या है परमात्मा अस्मित अभेद अनुसंधान वर्णम अहम अस्म परम परमा शास्त्र उपनिषद श्रवण करके शास्त्र तात्पर्य निर्णय हुआ तत्व से आदि वाहवाक्य श्रवण करने से जीव ब्रह्म की एकता है शास्त्र तात्पर्य एकता में वेदांता अशेषा आदि मध्यावसान ब्रह्मात्मन तात्पर्य इतिश्रवण हवे ऐसा दृढ़ निश्चय होने तक कर श्रवण करे श्रवण यदि हो करके कि संशय दूर हो जाता है शास्त्र तात्पर्य निर्णय हो जाता है तो अधिकारी में अपने आप मनन होगा अधिकारी हो जिज्ञासा हो प्राप्ति की इच्छा है मुमुक्ष तो हो तो शास्त्र के तात्पर्य निर्णय हो गया जीव ब्रह्म की एकता किंतु एक कैसे है अद्वितीय है ब्रह्म ये सारा जगत मिथ्या किस प्रकार है ये जगत क्या है मैं ही अपने मैं कहते समय परिचिन्न देह में हम हुद्धि होती कैसे ब्रह्म ये सब संशय दूर करने के लिए मनन मनन करेगा तो मनन करने के बाद फिर निधिध्यासन होगा तो इसी श्रवण मनन निधिध्यासन यही अभद अनुसंधान श्रवण करें मनन करे फिर मनन करने पर यदि संशय प्रमय संशय दूर हो जाए तो अपने आप ही ब्रह्माकार वृत्ति नीति आसन का प्रारंभ हो जाता है साधव को यदि अन्य कोई इच्छा नहीं है परमात्मा प्राप्ति की दृढ़ निश्चय तो मनन करने पर ऐसे मनन करते करते श्रवण काल में अभी जो श्रवण होता है भाषिका आदि का अध्ययन श्रवण होता है ये श्रवण मनन दोनों होता है बीच बीच युक्ति बताते हैं तो जो अधिकारी है श्रवण मन श्रवण काल में भी अपने आप ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है अधिकारी को जो हमेशा ही तत्पर होकर के बैठते समय सावधान होकर बैठना आलस्य तमोगुण रजोगुण तमोगुण से, से आलस्य निद्रा तंद्रा आ जाती है शीर शरीर को निचे टा कर बैठेंगे फिर दर्द है शरीर में इधर उधर कभी इधर उधर ये नहीं श्रवण काल में ये साधन है जैसे ध्यान करने बैठते हैं श्रवण काले में एक घंटा है उपनिषद श्रवण करते समय ऐसे ध्यान कर बैठे एकाग्र हो करके इधर उधर देखना कहना ही है श्रवण करें एकदम से शांति पाठ से आरंभ करके परमात्मा से ध्यान करके श्रवण करना चाहिए ऐसे श्रवण करते समय साधक में अपने आप ही ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है जबरदस्ती में ब्रह्म में ब्रह्म रटने से कुछ नहीं होगा एक उपासना है मन की तरह पर होगा किंतु ये श्रवण काल में बुद्धि से विचार करते करते जब संशय दूर हो जाता है तो निश्चय हो जाता है वो निश्चय को जब शब्द से कहने से नहीं होगा ऐसे मनन करते कर संशय दूर होता तो अहम अष्टमी ब्रह्म ऐसा निश्चय ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ हो जाता है श्रवण काल में ही तभी सो जिसको श्रवण काल में ब्रह्मा कार्यवृत्ति हो जाती है फिर वो ब्रह्मा वृत्ति करने के लिए सामर्थ्य होता है नहीं तो सामर्थ सामर्थ्य के बिना रटने से ब्रह्मा वृत्ति नहीं होती है तो ये वर्ण हो गया यही अभि अनुसंधानी ही वर्ण परमात्मा अस्मित अभेद अनुसंधानम इसलिए भगवान भाष्यकार ने विवेक विग में कहा मुख्य साधन सामग्रिया भक्तिरवी और भक्ति क्या है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत अभिद्य अपने स्वरूप का अनुसंधान अपने स्वरूप परमात्मा ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म में हूँ इदम अहम च ब्रह्म ये अभेद अनुसंधान बड़े भक्त भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति चतुर्ति भक्ति तेना वर्णन ऐसा आत्मा लभ्यो भवती इसी वर्ण से अभिध अनुसंधान से ही आत्मा की प्राप्ति होती है अभिध अनुसंधान ही साधन है मुखणे है सतस्वी सवर्णादु क्रियमणे न लभ्यते बहिर्मुख होकर अभैध अनुसंधान ही करके बाहर चिंतन करता है सतस्वी सवर्णादु क्रियमण स्वर्ण मन अनुभूत करता है तो भी प्राप्त नहीं होगा तो फिर क्या करना चाहिए अतः परमात्मा अस्मिते अभेद अनुसंधानम परमात्मा भजनम पुरस्कृत श्रवणादि संपादनीयम भाव परमात्मा अस्मिते अभेद अनुसंधानम यही भजन है परमात्मा भजनम भजन भक्ति समान अर्थ है ल्यूट करेंगे तो भजन है बढ़ेगा स्त्रियां करेंगे तो भक्ति बन जाएगी भक्ति भजन एक तो है तो भजन भजन कहते सम कहते गान करेंगे तो भजन ये नहीं भजन भक्ति है परमात्मा की भक्ति क्या है अवैध अनुसंधानम परमात्मा अस्मित अवैध अनुसंधानन परमात्मा भजन यही भक्ति है भक्ति चार प्रकार में आर्थ जिज्ञास ज्ञानी से चतुर्थी भक्ति है अवैध अनुसंधान परमात्मा हम स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीते परमात्मा क्योंकि वास्तव स्वरूप का चिंतन परमात्मा का जो वास्तव स्वरूप उसका चिंतन भजन करते समय भक्ति करते समय परमात्मा क्या चिंतन करते नाम जप करते स्वरूप चिंतन करते ये करते मन एकाग्र करके परमात्मा में लगाने के लिए नाम जप के माध्यम से शब्द लेते भगवान अर्थ की उपस्थिति होती है अर्थ का जैसे आकार साकार पहले चिंतन करते मन में उपस्थित होगा लगातार फिर चिंतन करते हैं भजन स्त्रोत्र आदि में गुणगान करते हैं किसी प्रकार मन उसमें लगे और जब वास्तव वा स्वरूप समझ लिया जो सर्वव्यापक है निर्विशेष है असंग्य है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा वो स्वरूप चिंतन ही परमात्मा की भक्ति है और जब शास्त्र तात्पर्य निश्चय हो गया कि एक अद्वितीय ब्रह्म है भगवान कहते वासुदेव वा सर्वम ई सुन करके जिसको साधक को अंत कोण शुद्ध है निश्चय हो जाता है वासुदेव वा सर्वम भगवान कहते सर्वम कहें सर्व से भी नहीं कुछ नहीं तो ये एक अद्वितीय ब्रह्म में हूँ वासुदेव शब्द से खाली परिचन्न रूप लेंगे तो सर्व वासुदेव कैसे होगा जो श्री कृष्ण का रूप सामने वही सर्व कहेंगे साकार तो सर्वत्र है वो तो परिच्छन रूप दिखेगा तो सर्व वासुदेव कौन से एक अद्वितीय तत्व है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं यदि कुछ है तो सर्ववास्ुदेव नहीं होगा वासुदेव से भिन्न कुछ हो तो सर्व वास्तुदेव नहीं हुआ वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं अद्वितीय तत्व है वही अद्वितीय तत्व यदि उससे भिन्न आप होगे तो सर्वम वासुदेव ये भी अर्थ नहीं होगा भगवान का वाक्य प्रमाण है सर्वम वासुदेव सर्व सर्वम तो भिन्न कुछ भी नहीं आप भी नहीं कोई नहीं तो ही वास्तव जब तत्व समझ लिया अंत शुद्ध होने पर शास्त्र के तात्पर्य ग्रहण होता है और विश्वास श्रद्धा दृढ़ होने से ये दृढ़ निश्चय हो जाता है तब तो परमात्मा अश्मी निश्चय हो जाता है नहीं तो पहले डर लगता है कैसे अस्मी परमात्मा के साथ अस्मी परमात्मा हूं क्यों कहते मैं ब्रह्म हूं ये तो ठीक है परमात्मा हूं कहेंगे तो पापर हो जाएगा क्यों कहते जीव ब्रह्म तो एक हो सता जीव ईश्वर एक नहीं होगा जीव ब्रह्म के साथ होगा ईश्वर ब्रह्म है जीव भी ब्रह्म है किंतु जीव ईश्वर एक नहीं है नहीं? <souvent> का है नहीं कटक सोना कटक भी सोना है मुकुटा भी सोना है है नहीं तो कटक मुकुट कंकण और मुकुट एक है ये सुना है वो सुना है क्योंकि ये तो एक नहीं है जीव भी ब्रह्म है ईश्वर भी ब्रह्म है जीव ईश्वर भी नहीं वाच्यार्थ लेंगे तो भेद है जीव ईश्वर कहते समय वाच्यार्थ में भेद है और ब्रह्म कहने पर भी वाच्यार्थ लेंगे तो भेद है जीव ब्रह्म एक है ब्रह्म का वाच्यार्थ लेंगे तो एक हो जाएगा ब्रह्म कहेंगे तो भी ब्रह्म का लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा जीव का लक्ष्यार्थ लेंगे तो एक तो होगा इसी प्रकार जीव ईश्वर कहते समय ईश्वर का लक्ष्यार्थ जीव का लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा लक्ष्यार्थ के वाच्यार्थ में भेद है शब्द से कोई मतलब नहीं है जीव ईश्वर ईश्वर को ब्रह्म को हो लक्ष्यार्थ लेने ये एकत्व होगा किसके साथ जीव के वाचार्थ के साथ लक्ष्यार्थ के साथ इसलिए परमात्मा अस्मि कहते समय भी लक्ष्यार्थ में एकत्व एकत्राच्यार्थ में नहीं है ये समझ करके जब दृढ़ निश्चय होता है ये अभिध अनुसंधान दृढ़ निश्चय होता है तो हम परम ब्रह्म लक्ष्यार्थ लेकर ये चिंतन ही परमात्मा भजन ऐसा करके पुरस्कृत है ऐसा करके श्रवणादि संपादन यम श्रवण मनन करते समय ये चिंतन करते करते ही श्रवणादि करें ऐसे दृढ़ निश्चय करके वही करना है और साक्षात्कार होने तक ही और कुछ नहीं है अथवा अयम एव परमा यम एव अथवा यम एव परमात्मा अथवा क्या अवग्रह तो काट दो अवग्रह नहीं चाहिए यमेव परमात्मा भ्रूणते यम वृणते ते न वर्ण था अभी दूसरे प्रकार कहते यम एवं परमात्मा किसका वर्ण करता है साधक परमात्मा, परमात्मा। ते परमात्मना उसी ते न कहा था ते न लभ्य का तेना परमात्मा शब्द से परमात्मा लिया तेना शब्द तथ तो शब्द से भी परमात्मा लेना यम वृणते तेना तेन। यम वृणते परमात्मा नम ते वो परमात्मा उसको प्राप्त करेंगे तो साधक क्या को मिला क्या मिलेगा यम परमात्मन आनम ते न लभ्य जिस परमात्मा की वर्णन करता है वो परमात्मा उसको प्राप्त करेंगे इसे तेना परमात्मन ने कहा था मुमुक्ष रूप व्यवस्थित है से व्यवस्थित है परमात्मा परमात्मा के न रूप में स्थित हो मुमुक्ष रूप में स्थित जो साधक तेनालभ्य तेनालभ्य फिर तेना लभ्य कहा था करता हो गया साधक करता है प्राप्त करेगा ये न परमात्मना परमा यम परमात्मा न भ्रूणते तेना परमात्मा ना रूप से स्थित उससे प्राप्त होगा तो प्राप्त करने वाला हो गया मुमुक्ष रूप में स्थित परमात्मा तो साधन फिर क्या है इसलिए वर्णे न मुमुक्ष रूप व्यवस्थित न परमात्मा ना लभ्य किन्तु लभ्य के न वर्णे न फिर वही वर्णे न आ गया य शब्द का अर्थ परमात्मा लेकर के तेन का अर्थ परमात्मा न करो तो भी यम परमात्मा नृणते तेन परमात्मा न मुमुक्ष रूपेण मुमुक्ष रूप व्यवस्थित न लभ्य वर्णन लभ्य अर्थात तो प्राप्त करेगा जो मुमुक्ष रूप परमात्मा परमात्मा ही मुमुक्ष रूप से परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं वही प्राप्त करेगा किसके द्वारा प्राप्त करेगा वर्णन तो प्राप्ति का साधन वर्ण ही ये पहले तेन वर्णन अर्थ करो अथा तेन परमात्मा न मुक्ष रूप स्थिति परमात्मा से प्राप्त होगा के अनुसाधन है न वर्णन क्या चीज है अवैध अनुसंधान लक्षण अवैध अनुसंधान लक्षण अवैध अनुसंधान ही वर्ण है वही प्रार्थना ही प्रार्थना है प्रार्थना इच्छा प्राप्ति की इच्छा प्रार्थना युज प्रत्य हो जाएगा तो प्रार्थना संत युज और लुट उपासना उपासनम प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थन न प्रार्थनाथ प्रा प्राप्तिच्छा यही लक्ष्मी अभेद अनुसंधान ही जे प्राप्ति की इच्छा है तो अभेद अनुसंधान करना है अभेद अनुसंधान करना ही इच्छा है तो अभेद अनुसंधान करते रहे और कुछ ना वही समूह से श्रेष्ठ साधन अहम अस्मी तो श्रवण मनन करने पर जब संशय दूर हो जाता है तो दृढ़ निश्चय चलता है यही ये सबसे श्रेष्ठ भजन है उससे प्राप्त कर प्रार्थने नृत्या लभ्य प्रार्थना जो दिया है टिप्पणी में दिया प्रार्थन से कर्ण तो सूचना कृत वाची प्रार्थना ही करणे ये यही अभेद ऐसे उसको करके अर्थात ये साधने जो प्राथना है ये साधन है कर्ण उसको करना है ये अभेद अनुसंधान ब्रह्मकार वृत्ति का प्रवाह करना उसे लभ्य हे परमात्मा परमात्मा मुवस्थित परमात्मा ही मोमुक्षुरूप से स्थित है इत तो अभेद अनुसंधान है न लभ्य अभैध अनुसंधान है न एवल मुक्ष मोमुक्षुरूप से स्थित परमात्मा है और उसको प्राप्त होगा परमात्मा किस रूप से किस रूप से अभेद अनुसंधान है न ही वर्ण लभ्य न कर्मणा कर्मादि किससे नहीं है अभैद अनुसंधान ही प्राप्त होता है भाष्य में ते न परमात्मा लभ्य हो न अन्य क्यों अन्य साधनांतर क्यों आवश्यक नहीं अन्य साधन से क्यों प्राप्त नहीं होगा साधन बहुत है वेदांत सवन से प्राप्त होता है योगासन कर्म से प्राप्त होगा भक्ति से प्राप्त होगा नाम जब से प्राप्त है बहुत तो साधन सब लोग कहेंगे नाम अलग अलग करके बड़े बड़े बड़े बड़े कहेंगे कहते नहीं ज्ञान क्षत्रि तो कुछ नहीं है नित्य लब्ध स्वभावत्वात्थ नित्य प्राप्त स्वरूप जो नित्य प्राप्त है ज्ञान के बिना उसकी प्राप्ति कुछ भी करे अन्य सब साधन अंतगुण शुद्धि के लिए साधन क्या निराकरण नहीं साधन है किंतु तो अंतगुण शुद्धि के लिए प्राप्ति तो ज्ञान मात्र से गले में माला है उसको देख लिया जो नित्य प्राप्त होगी और उसको नहीं दे करके जितने प्राणायाम करे शीर्षासन करें माला तो तो नहीं दस मर गया दस रोते रहे मरी गया मरी जब तक तो गिनती करे अपन को नहीं जाना मैं अहम अश्मी दशम तो जितने भी शीर्षासन करे क्या होगा कीर्तन करे ढोल बजाए अपने दशम अहम जान लिया तो हो गया इससे बाकी सब साधन जितने अंत गुण शुद्धि के लिए केवल नित्यलब्ध स्वलब्ध स्वभाव है नित्य प्राप्त स्वरूप तो केवल ज्ञान और कोई साधन नहीं प्राप्ति के लिए की दृश्य सू विद आत्मलाभ इत्य विद्वान का आत्मलाभ क्या है यदि नित्य सब लब्ध है तो फिर प्राप्त क्या लाभ है तसे आत्मा विवृणुते थे तनु श्याम आत्मा प्रकट कर लेता है वासी प्रकट हो जाता है अप्रकट था आवृत था आत्मा अनावरण हो गया तशि से आत्मा अविद्याम स्वाम पराम तनु स्वात्म तत्व स्वरूपम विवृणुते थे प्रकाशय थी आत्मा आत्मा पहले कहाँ था आत्मा था पास में न दूर दिखता नहीं है अविद्या सं अविद्या संचना अविद्या से सम्यक ढका हुआ है सम्यक छन्न संचन ना तोड़ा नहीं अच्छी तरह से संचा है, सुनने सुनने कहने पर भी नहीं ग्रहण होता है दसम तुम कहन से गिनती कर, तुरंत तो गिनती करने के मैं दस हूँ तो तुम से कहने पर तुरंत तो ज्ञान क्यों नहीं होता है दसम तुम तो सीखा नौ को गिनती कह अरे हाँ मैं तो दसम दस व्यक्ति को देखने के कितने ग्रहण लगता है देखो न है दसम कहान है तुम तो दसम ज्ञान हो गया अब ब्रह्म कहाँ ब्रह्म कहाँ ब्रह्म क्या है तुम तत्व सुन लिया सुनने पर क्यों नहीं होता है इसलिए अविद्या से सम्यक सन्ना है हुई ढका हुआ है ये उसको ढका हुआ और तादात्मक अंतिग्रंथि अध्यास इतने जोरे है उसको वारण करने के लिए निराकरण करने के लिए निधि ध्यास न ब्रह्मकार वृत्ति प्रवाह स्वाम पराम तनु स्वाम जो तनु शरीर अपने स्वात्मतत्व स्वरूपम विवृणतिका तो प्रकाश यती उसको प्रकाश कर देगा प्रकाश करेगा क्या प्रकाश मतलब क्या आलोक को कर देगा प्रकाशे व घटादिर विद्याम सत्याम आविर्भवती प्रकाश होने पर घट की उत्पत्ति हो जाती है ना दिखता है घट प्रकाश होने पर घट दिख गया प्रकाश होने पर जैसे घट दिखता है ऐसे विद्यायाम सत्याम ज्ञान विद्या है ब्रह्म ज्ञान होने पर आविर्भवती का प्रकट हो जाता है ये नहीं कि बड़ा आलोक दिखेगा प्रकाश है तीका आत्मा का प्रकाश हो जाएगा बहुत आलोक हो जाएगा ऐसा नहीं आलोक नहीं प्रकाश का ज्ञान प्रकट हो जाना जैसे प्रकाश होने पर घटा प्रकट हो गया घटा दिखने लगा इसी प्रकार आत्मस्वरूप अविद्या से संचन सम्यक डका हुआ है जो ज्ञान हुआ ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होगी अज्ञान आवरण हट गया तो आत्म स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश करने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं और कुछ प्रकाश होने का नहीं वो जो प्रकाश स्वयं प्रकाश है वो आलोक का रूप प्रकाश नहीं है लाइट नहीं आलोक नहीं वो प्रकाश ज्ञान ही है ज्ञान रूप प्रकाश है प्रकट हो जाना केवल तस्माद अन्य त्याग आत्मलाभ प्रार्थना है व आत्मलाभ साधन मित्यर्थ इसलिए आत्मलाभ का, का, का साधन क्या है अन्य सब छोड़ करके अन्य कुछ नहीं केवल आत्मलाभ प्रार्थना आत्मलाभ से प्रार्थना आत्मप्राप्ति की प्रार्थना है प्रार्थना इच्छा करके अभिदा अनुसंधान अहमअ्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह वो भी तभी होगा श्रवण मनन करने के बाद या अन्य छोड़ कर सब छोड़ करके अहम ब्रह्म रटेगा नहीं होने के लिए श्रवण मनन निधि ध्यास तीनों को इसलिए विचार शब्द से हैं। बिचार बिचार कहते हैं उपनिषद विचार श्रवण को लेकर के विचार विचार कहते विचार शब्द का अर्थ श्रवण मनन निदिध्यासन उसमें प्रधान है श्रवण अंगी अंगोता मनन निदिध्यासन ध्यास ये विचार आता है यद्यपि श्रवण मनन करने के बाद निदिध्यासन करते हैं जिनका पहले उपासना के द्वारा निर्विकल्प समाधि इष्ट देवता साक्षात्कार हो जाए उनको निधिध्यासन ज़्यादा करना नहीं पड़ता है श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है और श्रवण करने पर ज्ञान होता है किंतु प्रतिबंधक रहता है मनन निधिध्यासन प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए ज्ञान उत्पत्ति के लिए नहीं इसलिए श्रवण है अंगी प्रधान मनन निधिध्यासन है अंग अंग अनुसार करना पड़ता है पीछे हो जाने से प्रधान होगा इसलिए नहीं कोई कर्म करते कर्म करने के लिए कुछ अंगों का अनुष्ठान होता है कुछ अंग पहले होता है कुछ अंग बाद में होते हैं बाद में भी अंग अंगानुशन किया जाएगा बाद में होगा तो प्रधान हो जाएगा शनि अंगों के अनुसार करने से ही अंगी कर्म फल देता है श्रवण अंगी है और मन निधिधि उसका अंग है प्रधान है श्रवण क्योंकि प्रमाण का विचार होता है और प्रमाण से ज्ञान होता है श्रवण प्रधान है और में जोर नहीं करके खाली निधिधिन कर लेना सरल से बहुत लोग नहीं जान करके कहते जादा सुनकर क्या करना जीव ब्रह्म की कता है बैठ कर साधन करो अनुष्ठान करो अनुष्ठान कुछ नहीं यही अनुष्ठान है श्रवण करना है श्रवण करके निश्चय करना श्रवण मन निधि आसन उससे अतिरिक्त अनुष्ठान जितने सब अनुष्ठान उससे निकृष्ट है यही अनुष्ठान है सबसे श्रेष्ठ है श्रवण मन निधि आसन अन्य करके आत्मलाभ प्रार्थना आत्मलाभ की प्रार्थना है वही अभेद अनुसंधान उसका रूप है श्रवण मन निधि आत्मलाभ का साधन है अन्य कोई नहीं है अन्य कहा तो अन्य साधनों को छोड़ करके जब पहले अन्य साधन करता है वेदांत श्रवन करने पर क्रमशः धीरे धीरे अवैध चिंतन होता है अभैध चिंतन नहीं हो पाता है बड़ा कठिन होता है भेद भावना तो की रहती है द्वैत उपासना भक्ति बहुत करके अनेक जन्म में उपासना भक्ति करके ही अंत शुद्ध होता है तो एक समय आता है द्वैत भावना छोड़ करके अद्वितीय चिंतन जब तो शास्त्र ठीक से नहीं समझा डरते हैं लोग लोग तो गाली देते हैं कहते पापी है, कहते मैं परमात्मा कितने पापी ईश्वर हम बलवान सुखी गीता में आया असुर प्रकृति तो उसके लक्ष्यार्थ को समझने के बाद ही चिंतन होता है लक्ष्यार्थ को खाली रट लेने से भी नहीं होता है बार बार चिंतन करके संशय विपर्य रही तो लक्ष्यार्थ विषय का ज्ञान कुटस्थ चैतन्य जीव स्वरूप में शरीर चै, चैतने कल्पिता बुद्धि त्र चित्त प्रतिबिंबक प्राणारण जीव संसार युजते चैतन्य में बुद्धिशूक्षण शरीर चिदाभास हे उको ही कहते जीव प्राणानाम धारणा यद्या चैतन्यदिष्ठान लिंगधेयश्चन चिक्षाया लिंग देयस्ता तहो जीव चे सघ जीव हे उसमें लक्षात्चतन्य शिक्षण शरीर चिदावास ये सामने विचार करके बार बार करके मैं अधिष्टान चेतन हूं अधिष्टान चेतन कहा है आपके अंदर है या बाहर है अंदर या बाहर है, है।, है, है। सर्वत्र उसका प्रतिबिंब कहा होता है मालूम है अंतकणे से बिंब रूप आपके चेतन का प्रतिबिंब किसके अंत में होता है सबके अंतकर्ण में आपका प्रतिम्ब सबके अंतगण में है सबके अंतगण में आपके वो देखो जैसे दर्पण सब दर्पण में मैं आपका प्रतिम्ब दिखता है सबके अंतगण में आपको देखो अपने स्वयं अपने देह में तो हमें अरे बाहर दिखते समो मैं नहीं वहाँ भी मैं ऐसे ही हम ये बार बार चिंतन करना है श्रवण मन निधि ध्यास तो श्रवण करने के बाद मन निर्दयासन लगातार करते करते ही साक्षात्कार होता है तो श्रवण यह अंगी प्रधान श्रवण करते करते निश्चय हो फिर मनन निर्दयासन होता है इसलिए कहा गया आत्म श्रवण उपनिषद विचार श्रवण नयमात्मा बलह लभ्यो न प्रमादा तपसो वाप्य लिंगात एक यतते यस्तु विद्वांस तसेष आत्मा विशत ब्रह्मधाम अयम आत्मा बल ही न न भ्या। दुर्बल व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है <laughs> कोई सुनकर कहते तो दूध पीना पड़ेगा घी खाना पड़ेगा <laughs> पंजाब राजस्थान चलो <laughs> यहाँ इतने दूर से नहीं चलेगा बहुत घी चाहिए ये बल कहेंगे वो बल क्या है न तो प्रमादा था प्रमाद से भी प्राप्त नहीं होगा हाँ प्रमाद में बहुत प्रमाद करते समय लग रहा है पता नहीं चलता है कि प्रमाद करते हैं उस समय अपने को लगता है हम समझदार संद, है प्रमाद करने वाले अपने को क्या समझते हैं प्रमाद करते हैं प्रमाद करते समय आपको बुद्धिमान मानते हैं प्रमाद होता ही प्रमाद है बुद्धिमत्ता इसमें इसमें मार्ग में सरलता चाहिए बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए प्रमाद है प्रमाद होता है अभी बताएंगे प्रमाद क्या है आत्मचिंतन को छोड़कर के बाह्य विषय चिंतन यही प्रमादे लौकिक दो गृह पुत्र पशु आदि में धन संपत्ति पत् घर में और जो कोई जिसमें आत्मचिंतन को छोड़े बाकी चिंतन में लगता है यही प्रमाद है उद्देश्य करने के लिए कुछ है उसको नहीं के कर दूसरे करना ही ये प्रमाद है ये विषय संगा प्रमाद से नहीं तपसो व अलिंगात रहित तप तो, ज्ञान लिंग है सन्यास सन्यासी के बिना ज्ञान मात्र से नहीं होगा लिंग का भी अर्थ करेंगे सन्यास का क्या अभिप्राय है हैद्वान ये सब उपाय चाहिए सब उपाय से ज्ञान हो सन्यास हो प्रमाद को छोड़े और बल भी होना चाहिए इनसे जो विद्वान यत्न करता है तसे आत्मा विशत है ब्रह्मधाम उसका आत्मा ब्रह्मधाम ब्रह्म वो प्रवेश करता ब्रह्म के साथ एक हो जाता है मुक्त हो जाता है आत्म ये ये प्रार्थना सहाय एतानी साधन इसमें कहते आत्म प्रार्थना तो पहले बता दिया ये श्रवण मनो निध्यासना आत्म प्रार्थना ही साधन है भेद अनुसंधान उसके सहाय सहाय भूतानी एतानी नहीं ये भी सहाय साधन है जिसको प्राप्त करने वाला है कोई कार्य प्राप्त करना है सहकारी कारण की इकट्ठी करेगा यह मुख्य साधन से हो जाएगा भात पकाना है खाली चावल लेकर चला गया पानी नहीं है अग्नि नहीं है पक जाएगा भात हो? पानी हो जाए अग्नि हो तो अग्नि हो तो पानी नहीं हो तो अब वो दोनों है व्यवस्था नहीं हो तो इसे सहाय साधन सब चाहिए सहाय यहाँ सहाय साधन क्या है साधन बल ही ना लभ्य कहन से बल हो गया अप्रमाद से प्राप्त नहीं होगा गया तो अप्रमाद और तप है और लिंग है अलिंगा तो नहीं होता लिंग तला प्रमाद तपानसी लिंगयुक्ता नहीं बल बलमच अप्रमाद तपश्च बला प्रमाद तपानसी बल अप्रमाद तप बल क्या है अप्रमाद क्या तपस्या अभी बताएंगे और लिंगयुक्ता लिंग है संन्यास सहिता के साथ यस्मात अयम आत्मा बल हीने न लभ्य बलहीन कहा था बल प्रहीण है न बल रहिते न बल क्या है आत्मनिष्ठा जनित वीर्य हीन है न आत्मा में निष्ठा नित्रांति आत्मनिष्ठा नेत्राम श्रवणादि करते करते या अन्य व्यापार छोड़ करके आत्मा श्रवण मनन करते समय उसे के वीर्य होता है सामर्थ्य होता है वो सामर्थ्य चाहिए बल ये खाद्य खाकर के मोटातागड़ा बल बलबान उनसे नहीं होगा ये वीर कौन सा है टीका में वीर मिथ्या ज्ञान अनभिभाव्यता लक्षण अतिशय भ्रम ज्ञान से दबेगा नहीं ये वीर्य का अन्यत्र अन्य मंत्र अन्यत्र कहा गया अनात्म तिरस्कार विषय दृष्टि तिरस्कार है बल वेदांत श्रवर्ण मनन करने पर विषय में मिथ्यात् तो बुद्धि होती विषय दृष्टि का तिरस्कार यही बल है वेदांत श्रवण करने पर जो विषय चिंतन उसका तिरस्कार पहले विषय चिंतन को बड़ा मानता है विषय चिंतन में, में जिसको रस मिलता है वो श्रवण में नहीं कर पाएगा और श्रवण करने के बाद विषय में मिथ्यात् बुद्धि होने पर विषय चिंतन का तिरस्कार करना विषय चिंतन हो जाता मना छोड़ो ऐसा करे वैराग्य यही है वो अन्यत्र ये मंत्र आता है उसमें ऐसा अर्थ क्या है अन्यत्र कहाँ आया इसमें पहला आया था कठोस तो हम विषय दृष्टि तिरस्कार कहा गया बोला तो बोलो हिन्द ने कहा थे विषय दृष्टि तिरस्कार नहीं करे मिथ्या ज्ञान से दब जाता है बाहर विषय देखकर के उसमें यदि फस गया तो वेदांत विचार क्या करेगा बाहे प्रपंच में सत्य तो बुद्धि है उसका चिंतन करेगा तो अभेद अनुसंधान कैसे होगा मिथ्या ज्ञान से अनभिभाव्यता अभिभूत होना दब जाना मिथ्या ज्ञान है भ्रम ज्ञान भ्रांति ज्ञान से दब जाना ये होता है न ही दबना यह अतिशय वेदांती विचार सवण मनन करते करते निष्ठा के कारण ऐसे हो जाता है कि सामर्थ्य आता है जो आत्म बुद्धि का तिरस्कार करेगा तभी आत्मा में अवेद अनुसंधान निरंतर चलेगा भाष्य में आत्मनिष्ठा जनित तो वीर ही नहीं न आत्मनिष्ठा के से उत्पन्न होता है वीर्य उसे रहित तो। टिप्पणी में दिया आत्मनिनिष्ठा आत्मने निष्ठा अलग पद है निष्ठा का क्या अर्थ है श्रवणादि लक्षण एक पद है आत्मा निष्ठा आत्मा में निष्ठा क्या है कहाँ खड़ा हो जाना निष्ठा है नितराम स्थिति श्रवणादि लक्षण यही निष्ठा है श्रवणादि लक्षण श्रवणादि लक्षण यश यश यही निष्ठा है अनन्य व्यापार यही है व्यापार अन्य कोई व्यापार नहीं केवल श्रवण में अननिधिदासन ये निष्ठा है जनित है ना उससे उत्पन्न होता है कि अतिशय सामर्थ्य यही वीर्य है वही विषय दृष्टि तिराजकार सबल मन निशन निरंतर यह बल हीन है न लभ्य नापि ना ना प्रमादात प्रमाद क्या है लौकिक पुत्र पशुआदि विषय संग निमित्त ये संग निनिमित्त प्रमाद होता है पुत्र पशुआदि लेलिया ले ले ले लोक में पुत्र को सबसे प्रिय मानते हैं धन भी प्रिय होता है इसके लिए पुत्र पशु आदि नाम ले लिया सब लोग हम तो पशु को नहीं चाहते पशु कौन आजकल पालन करता है पशु धन कहा जाता है इसमें पशु का नाम दिया है अत्यंत प्रिय है पुत्र इसके लिए दो नाम ले लिया पुत्र पशु आदि जो आत्मा से भिन्न अन्य किसी विषय में आसक्ति है संग है संग के कारण प्रमाद होता है वही प्रमाद प्रमाद क्या होगा टिप्पणी में दिया है आत्मनिष्ठा प्रच्युत लक्षणार्थ आत्मनिष्ठा से प्रच्युति विषय में संग विषय में संग हो तो होगा तो आराग होगा विषय चिंतन तो विषय चिंतन करता तो संग होता है संग जाते संग तो काम काम करोदा दी विषय चिंतन होगा तो निष्ठा से प्रच्युत हो जाती है निष्ठा से हट जाता है निष्ठा क्या है श्रवण छोड़ देते हैं विषय चिंतन करेंगे तो क्या श्रवण से मिलता है चलो श्रवण छोड़ भागना कितने बहुत सरल है श्रवण नहीं करने वाले तो बहुत है और आरंभ भी नहीं करते आरंभ कर छोड़ने वाले भी बहुत है आगे करके पूरा प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है श्रवण मनो निध्यास फिर ये कहते हमको स्वर्ण हमने कर लिया और क्या करना है भोजन कर लिया और क्या करना है इसे विचार होता है भोजन करना फिर करना फिर काल खाना फिर शाम को खाना सुबह का लिया था फिर क्या शाम को खाना शाम को काल खाया था आज क्यों खाना कल जो खाए थे आज खाता नहीं कहता ना कल खाए थे तो आज खाएगा कहे क्या खा लिया फिर क्या खाना है इसी प्रकार श्रवर्ण भी और और क्या करना है परमात्मा प्राप्ति के लिए श्रवण को छोड़ करके और क्या साधना उत्कृष्ट साधना श्रवण मन निधि ये भी कम से कम दृढ़ निश्चय हो जाए जो लोग श्रवण नहीं करते हैं अर्था अत्यंत तो बहिर्मुख उनको भले निश्चय नहीं हो जो श्रवण करते उनको कम से कम निश्चय हो जाए समझे जो लोग श्रवण नहीं करते उसको तो उनको तो पता ही नहीं श्रवण से क्या मिलेगा बहुत लोग बैठे क्या पुस्तक लेकर पढ़ना है सुबह सुबह बैठ कर ध्यान करो चिंतन करो बड़ा सरल है ये क्या करना है पढ़ कर क्या हो जाएगा ये तो कहने वाले बहुत हैं उनको तो निश्चय होगा ही नहीं कुछ उनको बात छोड़ो जो श्रवण करते हैं वो भी कम से कम निश्चय करे दृढ़ निश्चय करे क्या साधन है श्रवण मनन रिध्य से अंतरंगत छोड़ करके और क्या उत्कृष्ट साधन है मन, करना चाहिए भोजन कितने बार खाना चाहिए कितने खाना चाहिए, तीन कोई अदृश्य पुण्य हो जाएगा एक राज के आकर कोई चल जाता है पुण्य हो जाएगा करेगी पेट भरा तभी इसी प्रकार यहाँ फल प्राप्ति होने तक फल दृष्ट है यही करना है अभी इसमें दिया लौकिक पुत्र विशेष निमित प्रमाद इसको छोड़कर बाकी जहां जाए ये प्रमाद है जब इसको छोड़ने की इच्छा होती है ना ये पाप उदय होने पर श्रवण त्याग होता है नाय प्रवचन श्रवण न लभ्य हाँ नवण आयापी बहुबीर न लभ्य श्रवण आया बहुबीर न लभ्य श्रवण के लिए बहुत को प्राप्त नहीं होता है ये श्रवण पुण्य से प्राप्त होता है पूर्वजन तपस्या परमात्मा की कृपा से स्वर्ण प्राप्त होता है के बहुत को प्राप्त नहीं होता है प्राप्त होने के बाद उसको छोड़ दे तो दुर्भाग्य होने पर छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। बहुत है दुर्भाग्य लगता है इसमें क्या हो रखा है नए नए रखिए ये तो याद है सबको कहकर चलो जा करके फिर भटकना होता है श्रवण मनो निध्यासन यही साधन है प्रमाद होता है उसको छोड़ करके विशेष अंग निमित्त प्रमाद से प्राप्त नहीं होगा अन्य कुछ भी करो प्रमाद है तथा तपस होवा भी अलिंगात तपस्य तप भी बड़ा साधन है किंतु तप होने के बाद ज्ञान रूप तपे यहाँ अलिंगातः लिंग रहतात लिंग रहित लिंग है संन्यास अभी अर्थ करेंगे तपअत्र ज्ञानम यहाँ तप शब्द से क्या लेना ज्ञान वही वही श्रवण मन निध्यासन करना ही तप वो करते करते कुछ प्राप्त होता है कहीं अपमान मिला कहीं निंदा मिली कहीं कष्ट मिला उसको सहन कर श्रवण करना या जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ चलो श्रवण छोड़ो क्या होता है बहुत लोग करते हे यहाँ क्या रखा है वहाँ चलो कितने लोग पूजा करते हैं कितने सेवा करते हैं कितने खाद्य खिलाते हैं यहाँ क्या मिलता है ये कोई खाद्य है चलो हम बताएं वहाँ कैसे खाद्य मिलता है भक्त लोगों के पास जाने पर खाद्य तो ऐसा मिलेगा उसके बाद सम्मान भी मिलेगा धन भी मिलेगा यहाँ कौन सम्मान करेगा कौन धन धन थोड़े कुछ खर्चों के लिए मिल जाता है तो इससे क्या होगा कहते आजकल इतने में क्या होगा <laughs> कहते आजकल जो इतने में क्या होगा कुछ तो रहना चाहिए दस बीस लाख तो कम से कम बैंक खाते में रहना चाहिए आगे क्या होगा? कौन पूछेगा असन मान यहाँ कौन पूछता है चलो हाँ चलो तुम किसको पूछते हो <laughs> यहाँ तुम यदि किसको पूछते नहीं तो तुमको कौन पूछेगा कहीं यहाँ कोई पूछता नहीं तुम किसको पूछते हो तुम किसकी पूछा करते हो तुम तो किसकी पूजा करे तुम्हारी पूजा सब क्यों करेंगे <laughs> कैसे तो सौपन पाने <laughs> कौन किसकी पूजा करेगा अब पूजा करने की इच्छा है तो चलो उधर ऐसे करके यही होता है प्रमाद हो छोड़ कर भाग जाना यही दृढ़ निश्चय करना है यही तपोत्तर ज्ञान है ज्ञान का प्राप्ति के लिए साधन करना ही तप हो तप का अर्थ जान कष्ट सहन करने नहीं ये सहनम सर्व दुखानम अप्रतिकार यही तथिक्षा है ये तपत है जो प्राप्त होता है यह बृहदवार्तिक में कहा अन्य व्यति करके अर्थ चिंतन करना लक्ष्यार्थ चिंतन करना तप अरे मन इंद्र की एकाग्रता तप है बार बार आता है मन से चंद्रियानाच एकाग्रम परम तम इंद्र मन को एकाग्र करके श्रवण मन निधि करते रहना यही चलते रहे ठंडी के समय भी श्रवण करना पड़ता है ना नहीं वर्षा हो जाए तो <laughs> कुछ लोग कम हो जाते हैं यदि <laughs> वर्षा हो जाए तो कम हो जाएगी ठंडी के समय जो करने वाले ठंडी गर्मी वर्षा कुछ भी हो करना होता है ये तप है तो उसके लिए शवण मन नहीं ये तप है श्रवण ही तपोत्र ज्ञानम अलिंगम संन्यास लिंगे सन्यास संन्यास संन्यास रहीज ज्ञानात न लभ्य के बिना केवल ज्ञान से नहीं होगा ये कहा गया टीका में अलिंगाती थी कथम लिंगों के बिना प्राप्त नहीं होगा संन्यास चाहिए क्यों इंद्र जनक गार्गी प्रभु तेनात्मलाभ श्रवनाथ इंद्र भी गृहस्थते जनक भी गृहस्थते गार्गी तो महिला थी सन्यास नहीं थी सन्यास नहीं थी ये भी तो आत्मलाभ प्राप्त श्रुति में आया तो सन्यासी बिना प्राप्त क्यों नहीं होगा सन्यास क्या जरूरत है सिद्धांतिका सत्यम सत्यम का दर्दांगीकारें तुम्हारा कथन तो ठीक है सन्यास किसको कहते संन्यास नाम सर्व सन्यास का अर्थ खाली दीक्षा लेकर सन्यास हो गया बहुत तो सन्यास आज कर लेते कोई उत्तराधिकारी बना देगा हमको महंत मंडलेश्वर बना देगा तो सन्यासी बन जाएंगे जब तो कहीं महंत तो मंडलेश्वर पद नहीं मिलेगा क्यों सन्यास लेंगे कोई कहता है सन्यास लेंगे तभी कोई तो बड़े जोर से कहता है हाँ सन्यास लेंगे कोई देह हमको बनाए तो योग्य तो बनेंगे पढ़ करके तैयार हो गया अभी क्या चाहिए कोई कहीं पद बैठा कोई बड़ा महान बन जाए तो सन्यासी तब उसको गुरु मानेगी गुरु मानने का उद्देश्य क्या है गुरु किसको मानेंगे <laughs> जो हमको किसी आश्रम मंडेश्वर बना दे बड़े स्थान दे दे संपत्ति मिले तो उसको गुरु मानेंगे अध्यात्मिक विद्या में गुरु मानेंगे जो ऐसे गुरु मानेंगे वो लोग को क्या उपदेश करेंगे लोगों को गुरु मानेगी किसको जो उनको पद मंदिर मठ बड़ा सम्पत्ति दे दे तो घर तो छोटा छोटा घर छोड़ आया बहुत बड़ा सम्पत्ति मिले तब उसको हम गुरु मानेंगे वो गुरु कहाँ मान सकते हैं गुरु क्या मानेंगे सिर मुंडन करेंगे ले लेते हैं सन्यास हो गया अपना अधिकार अधिकारी बनेंगे वो लोग अध्यात्म मार्ग में उनका क्या करना है और क्या उपदेश करेंगे ये सन्यास नहीं बड़े बड़े महात्मा भी ऐसा करते हैं कराते हैं कि हमारा कोई शिष्य बनेंगे तो हम उसको उत्तराधिकार बनाएंगे बड़े महात्मा भी दूसरे को और दे तुम्हारे ब्रह्मचार्य हमको दे दो हम संन्यास देंगे हम उसको शिष्य बनाएंगे शिष्य बनाएंगे तो अधिकारी बनाएंगे अधिकारी बनाएंगे तो हमारा शिष्य बने ये बड़ी परंपरा है ये परंपरा की रक्षा करते हैं कुछ लोग बड़े बड़े विद्वानों ने पर भी दूसरे को बुलाते हैं। यदि कोई संन्यास ले लिया उसको पूछेंगे नहीं ये कोई बताते हैं कहीं बाहर बाहत्मा बाहर जाओ ब्रह्मचारी तो बड़ा प्रेम से बात करेंगे बुलाएंगे क्यों <laughs> हमारा चेला बन सकता है तो उसको सन्या दे देंगे सन्यास देंगे उतार सन्यास हो गया तो नहीं तो क्या करेगा अभी तो किसका संन्यास बन गया हमारे क्या काम आएगा कहीं कुछ रहने के लिए बस कोई ब्रह्मचारी साथ में तो उसको बड़े प्रेम से कहते रह जाओ यहाँ रहो कोई कमती नहीं और कोई सन्यासी था फिर हम दूसरे दिन तीसरे दिन भोजन में रहना चाहता हूँ ना फिर अच्छा शाम पूछेंगे हम अपने ऊपर अपने ऊपर आंकड़ा वाले से पूछेंगे सन्यास को तो रखने नहीं गएगा हम भी देखे थे ये कोई गुफा कहीं कहीं गए करें कहे कोई ब्रह्मचारी को तो बुलाते रहने के लिए अब हम जो कह रहे के लिए मना कर देते ब्रह्मचारी तो रहेगा ब्रह्मचारी रह है सन्यासी हो क्या इसे कुछ लोग सन्यास नहीं लेकर के ब्रह जाए वो सन्यास नहीं है दीक्षा खाली हो जन से संन्यास कोई धन सम्पति देता सन्यास दीक्षा होगी इतने मात्र से ज्ञान हो जाएगा नहीं सन्यास नाम सर्वत्यागात्मक सबका त्याग ही संन्यास है तेमपी जो जनक इंद्र गार्गी आदि कहते हैं उनका भी सर्वत्याग स्वत्व अभिमान अभावात् अस्तव आंतर संन्यास स्वत्व अभिमान त्यागन से आंतर संन्यास है बाह्यम तू लिंगम अविवक्षितम बाह्य लिंग विवक्षित नहीं बाहर काली सन्यास दीक्षा वेश बना देने से हो जाना नहीं ना लिंगम धर्म कारणम ये धर्म कारण नहीं लिंग केवल लिंग है धर्म कही सन्या, सन्यास संन्यास लिंग हे शिखा यज्ञ भी तो छोड़ करके मुंडन करके काशा अवस्था कर देना दीक्षा लेन से इतने मात्र से ज्ञान मोक्ष ऐसा नहीं स्मरणार्थ नैष्कर्म साहित्य तुम विवक्षित नैषकर्म कर्म काम निषिद्ध कर्म छोड़ करके स्नात सन्यास ये है विवक्षित संन्यास ऐसे सारे कर्म छोड़ कर वेदांत में निष्ठा ऐसा नहीं करे तो प्राप्त नहीं होगा टीका में संन्यास रही ज्ञान न लभ्य रही त्य उपाय के द्वारा क्या क्या उपाय बल अप्रमाद संन्यास और ज्ञान ज्ञान कहाँ से आया तप यतते तत्पर सं हो तत्पर होकर के प्रमाद छोड़ कर तत्पर होकर प्रयतते प्रयत्न करता है यस्तु तो विद्वान विद्वान का तो विवेकी आत्मवीति वही आत्मज्ञान ये तस विदुष ऐसा आत्मा विसते प्रविशति ब्रह्मधाम ऐसे विद्वान का जो आत्मा है ये आत्मा ब्रह्मधाम ब्रह्म रूप धाम अधिष्ठान चैतन्य में विशति प्रवती मतलब एक हो जाता है मुक्त हो जाता है ब्रह्म वेद भवति मुक्त हो जाता है ओम भद्रं कर्णे भी